नानी मां और विशाल कद्दू एक बंगाली लोक कथा एक समय की बात है कि भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसे हर कोई नानी माँ कहकर बुलाता था उसे बागवानी अच्छी लगती थी और उसका सब्जियों का बगीचा सारे गांव में सबसे बढ़िया था एक दिन उसे अपनी बेटी का पत्र मिला जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी कृपया मुझे मिलने आओ पत्र में लिखा था लंबे समय से मैं आपसे नहीं मिली मुझे आपकी बहुत याद आती है और इसलिए नानी जंगल के दूसरी ओर जाने के लिए एक संकटमय यात्रा पर चल पड़ती रास्ते में उसका सामना तीन भूखे जानवरों के साथ हुआ चालाक लोमड़ी भयभीत करने वाला भालू और तगड़ा धारीदार बाघ क्या नानी मां अपनी बुद्धि से इन जानवरों से बचकर घर पहुंच पाएगी यह कहानी वीरता चतुराई और प्रेम की कहानी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी एक समय की बात है कि भारत के एक छोटे से गाँव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसे हर कोई नानी मां कहकर बुलाता था उसे बागवानी बहुत प्रिय थी और उसकी सब्जियों का बगीचा सारे गाँव में सबसे बढ़िया था नानी मां अपनी छोटी कुटिया में अकेली रहती थी कुटिया गांव के किनारे पर एक विशाल घने जंगल के पास थी कभी कभी जंगल के हाथियों के चलने की आवाज थप थप थप या सूखे पत्तों से बड़ी छिपकलियों के रेंगने की आवाज खच खच खच सुनाई देती थी लेकिन नानी मां कोई परवाह न करती थी क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास दो वफादार कुत्ते थे कालू और भोलू वह बागवानी में भी उसकी सहायता करते थे एक दिन नानी माँ को अपनी बेटी का एक पत्र मिला जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी कृपया मुझसे मिलने और पत्र में लिखा था लंबे समय से मैं आपसे नहीं मिली मुझे आपकी बहुत याद आती है नानी माँ को भी अपनी बेटी की बहुत याद आती थी और उसने बेटी से मिलने का निर्णय लिया जंगल के उस पार जाने में उसे थोड़ा भय लगता था क्योंकि वहां अनेक भयंकर पशु रहते थे लेकिन उसने कहा कोई साहसिक कार्य किए बिना जीवन का क्या आनंद उसने अपना सामान बांध लिया और अपने कुत्तों को अलविदा कहा चिंता न करना बच्चों उसने कहा मैं शीघ्र ही लौटाऊंगी बगीचे का ध्यान रखना न भूलना झीव झूव कुत्ते बोले हम नहीं भूलेंगे सब जंगली जानवरों को हम भगा देंगे और हम आपकी पुकार भी सुनते रहेंगे अगर कभी आप मुसीबत में फंस गई तो झट से हमें बुला जब नानी माँ जंगल के बीच से जा रही थी खट खट खट तभी उसका सामना एक लाल रंग की चालाक लोमड़ी से हुआ अह नानी मां अपने दांत निबोड़ते हुए और होठ चाटते हुए लोमड़ी ने कहा अरे कितना अच्छा है कि आप उसी समय आई जब मुझे इतनी भूख लगी है नानी माँ का दिल थिप थिप करने लगा लेकिन उसने लूंगड़ी को यह पता न चलने दिया कि वह कितनी डरी हुई थी अगर नाश्ते में तुम तो मुझे खाने का सोच रही हो तो वह एक गलत विचार है नानी मां ने कहा देखो मैं कितनी दुबली पतली हूं जब मैं बेटी के घर से लौटूंगी तो मैं खूब मोटी हो जाऊंगी क्योंकि वो बड़ी अच्छी बावर्ची है अगर तुम तो मुझे खाना चाहती हो तब खा लेना आपकी बात सही लगती है लोमड़ी ने कहा और नानी मां को जाने दिया नानी मां जंगल के अंदर चलती रही खट खट खट जल्दी उसका सामना एक झबरे काले भालू से हुआ अह नानी मां अपने नाखून फैलाते हुए और उन्हें पत्थर पर रगड़ कर तेज करते हुए भालू ने कहा अरे कितना अच्छा है कि आप उसी के में तो मुझे खाने का सोच रहे हो तो वह एक गलत विचार है नानी मां ने कहा देखो मैं कितनी कमजोर हूं जब मैं बेटी के घर से लौटूंगी तो मैं खूब स्वस्थ हो जाऊंगी क्योंकि वो बड़ी अच्छी बावरची है अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो तब खा लेना आपकी बात सही लगती है बाग ने कहा और नानी मां को जाने दिया नानी मां जंगल के सबसे घने भाग में चल रही थी खट खट खट अचानक उसका सामना एक तगड़े धारीदार बाघ से हुआ ओह, नानी मां नीचे झुकते हुए और अपनी पूछ जोर जोर से पटकते हुए बाघ ने कहा अरे कितना अच्छा है कि आप उसी समय आई है जब मुझे इतनी भूख लगी है नानी माँ का दिल धूम धूम करने लगा लेकिन उसने बाघ को यह पता न चलने दिया कि वह कितनी डरी हुई थी अगर रात के भोजन के पास तुम अगर रात के भोजन में तुम मुझे खाने का सोच रहे हो तो वह एक गलत विचार है नानी मां ने कहा देखो मेरे बदन बिल्कुल मेरे बदन में बिल्कुल मांस नहीं है जब मैं बेटी के घर से लौटूंगी तो मैं खूब मोटी हो जाऊंगी क्योंकि वह बड़ी अच्छी बावर्ची है अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो तब खा लेना आपकी बात सही लगती है बाघ कहा और नानी माँ को जाने दिया नानी मां बेटी के घर पहुंच गई वहां अपने नातियों के साथ खेलते हुए और पड़ोसियों को जंगल में अपने साहसिक कार्यो की कहानी सुनाते हुए उसने बड़े आनंद से अपना समय बिताया वो अपनी बेटी के बगीचे में काम करती पौधों को पानी देती गुड़ाई करती अपनी विशेष खाद छिड़कती बगीचे में इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां उगने लगी कि तीन गाँव से लोग उन सब्जियों को आकर देखने और उनकी प्रशंसा करने लगे जो स्वादिष्ट पकवान उसकी बेटी पकाती उन्हें वो मजे से खाती और जैसा उसने जंगल के पशुओं से कहा था वो खूब मोटी हो गई लेकिन नानी मां को अपने कुत्तों की याद आ रही थी वह सोचती कि क्या बगीचे की उन्होंने रखवाली की होगी या उन्होंने चूहों और पक्षियों को सब कुछ खाने दिया होगा कुतर कुतर कुछ आखिरकार उसने अपनी बेटी से कहा अब मुझे घर लौट जाना चाहिए कालू और भोली मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरा बगीचा भी लेकिन समस्या यह है कि जंगल में बाघ फालू और लोमड़ी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस बार मैं उनकी उनको बातों से चकमा न दे पाऊंगी चिंता न करो बेटी ने कहा हम कोई ना कोई उपाय सोच लेंगे दोनों बगीचे में आ गई ताकि वह अच्छे ढंग से सोच सके और जब उन्होंने एक विशाल कद्दू को देखा तो समझ गई कि क्या करना होगा बेटी ने सबसे बड़ा कद्दू उठाया और उसे बीच से खोखला कर दिया नानी माँ उसके अंदर बैठ गई कद्दू आरामदायक था क्योंकि उसकी दीवारें गद्दे जितनी मोटी थी पर छिलका गेंडे की खाल जितना शक्त था बेटी ने नानी माँ को रास्ते में खाने के लिए उबले हुए चावल और इमली दे फिर छिलके के कटे हुए भाग से उसने कद्दू को ढककर सिल दिया और गोंद लगाकर पूरी तरह चिपका दिया कोई ना जान पाएगा कि यद बेटी ने कहा वो कद्दू को जंगल के किनारे ले गई और उसे बड़े जोर से धक्का मारा गर गर गर, गर। कद्दू जंगल के रास्ते से पर लुढ़ने लगा कुछ समय बाद कद्दू जंगल के उस भाग में पहुंच गया जहां बाघ नानी मां की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि उसने इतना बड़ा कद्दू कभी देखा नहीं था बाघ को समझ न आया कि वह क्या जीव था कैसा अनोखा जीव है वह चिल्ला उसने कद्दू के चारों ओर सूंघा लेकिन क्योंकि कद्दू हर तरफ से पूरी तरह बंद था बाघ नानी मां की गंध नहीं सूंघ पाया कद्दू के अंदर से नानी पतली ऊंची आवाज में गाने लगी मैं तो बस का। वो औरत पता नहीं कब मुझे लग रही। उसने कद्दू को अपने सिर से इतनी जोर से धक्का दिया कि वह उछलता हुआ आगे लुढ़कने लगा दड़ाम दड़ाम कद्दू उछला बाप रे बाप नानी मां ने कहा बाल बाल बच गई यह तो अच्छा है कि कद्दू अंदर से नर्म है अन्यथा मेरी हड्डियां ऐसी खिल रही होती जैसे झुंझुने जुन में पत्थर और उसने इमली के साथ हिस्से में पहुंच गया जहाँ भालू प्रतीक्षा कर रहा था उसे भी पता था कि क्या था। कैसा अनोखा जीव है वह चिल्ला उसने कद्दू को हर तरफ से सूंगा लेकिन क्योंकि कद्दू को गोंद से चिपका कर बंद किया हुआ था और नानी मां की गंध सूंघ ना पाया नानी मां गाने लगी मैं तो हूं बस रुड़कता कद्दू गाता हूं एक गाना क्या मुझको धक्का दोगे दूर है मुझको जाना हाँ शायद यह मैं कर सकता हूं भालू ने कहा वो बूढ़ी औरत पता नहीं कब लौटेगी मुझे भयंकर भूख लग रही है उसने अपने पंजे से कद्दू को जोर से मारा और कद्दू घूमता हुआ जंगल के रास्ते पर चलता गया चट पट चट पट कद्दू घूमा बापरे बाप नानी माँ बाल बाल बच गई यह तो अच्छा है कि कद्दू की दीवारें चौड़ी है और मजबूत है अन्यथा में किसी दरवेज सामान चक्कर खाने लगती और उसने इमली के साथ थोड़े और चावल खाए उछलता और घूमता हुआ कद्दू आगे चलता गया और लगभग जंगल के किनारे तक पहुंच गया बस थोड़ा समय और नानी माँ ने सोचा और तभी कद्दू रास्ते के उस भाग में पहुंच गया जहाँ लोमड़ी नानी मां की प्रतीक्षा कर रही थी अब यह क्या है कद्दू की चारों ओर सुनते हुए वह चिल्लाई नानी माँ गाने लगी मैं तो हूँ बस झुढ़कता कद्दू गाता हूँ एक गाना क्या मुझको धक्का दोगे दूर है मुझको जाना लेकिन चालाक लोमड़ी ने कहा मुर्गिया चुराने के लिए मैं एक बार चोरी छिपे गाँव में गई थी लेकिन गाने वाला कद्दू मैंने आज तक नहीं देखा यह तो कोई विचित्र बात हो रही यहां तो कोई बात हो रही। उसने अपने खुल नहीं गए नानी मां बाहर आकर गिरी धाप थपास नानी माँ डोमड़ी ने दात आप कितनी मोटी और अच्छी लग रही है इस कद्दू के अंदर आप क्या कर रही थी तुमने मुझे पकड़ ही लिया नानी मां ने कहा अब उचित है कि तुम मुझे खा जाओ लेकिन मेरा एक निवेदन है इससे पहले कि तुम मुझे खाना शुरू करो क्या मैं अपना एक अंतिम गीत गालू ओह ठीक है लार वो ने कहा बस बहुत लंबा गीत ना गाना मैं ऐसा नहीं करूंगी नानी मां ने कहा और ऊंची आवाज में गाने लगी कालू भोलू तो तो तो कालू भोलू मेरे पास दौड़ो कालू भोलू मेरी मदद करो गांव में कालू और भोलू ने नानी मां की आवाज सुनी वह समझ गए कि नानी माँ मुसीबत में थी आंधी की तरह तेज खुश दौड़ते हुए वह जंगल की ओर भागी दांत खोलकर वह भयानक रूप से गुर्रा रहे थे उन्होंने लोमड़ी को भगा दिया उसे इतना डरा दिया कि वो फिर कभी उस ओर नहीं आई नानी मां ने अपने कुत्तों को बहुत प्यार किया धन्यवाद बच्चों उसने कहा तुमने मेरी जान बचाई घ्यू घ्यू कालू और भोलू ने लज जाते हुए कहा ये तो जरा सी बात थी जब वो अपने घर पहुंच गए तो नानी माँ यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि उसका बगीचा सब्जियों से भरा हुआ था कालू और भोलू ने बहुत अच्छे से अपना काम किया था नानी माँ ने सबसे ताजा सब्जियां चुनकर तोड़ ली और बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी पकाई जिसमें उसने दाल और चावल और गोभी और मटर और बढ़िया सफेद आलू मिलाए थे और सबने मिलकर उसे खाया श्याम